भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध परंतु जब मणि मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा हमने सदधनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास समंतक मणि तो है नहीं बलराम जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि सत ने समंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है अब तुम द्वारिका जाओ और उसका पता लगाओ मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं परीक्षित यह कहकर यदवंशिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए जब मिथिला नरेश देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं तब उनका हृदय आनंद से भर गया उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुर में ही रहे महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सद्धनुमा को मार डाला गया परंतु शमंतक मणि उसके पास न मिली इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब और स्व क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनुआ को सत्राजीत के वध के लिए उत्तेजित किया था इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनुआ को मार डाला है तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारशिका से भाग खड़े हुए परीक्षित कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ठों और अरिष्ठों का सामना करना पड़ा दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों की को भूल जाते हैं भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी सूखा पड़ गया था तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफलक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी तब उस प्रदेश में वर्षा हुई अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र है और इनका प्रभाव भी वैसा ही है इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है यह जानकर भी भगवान ने दूध भेजकर कर अक्रूर जी को ढुढ़वाया और आने पर उनसे बातचीत की भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया परीक्षित भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं इसीलिए उन्होंने मुस्कराते हुए अक्रूर से कहा चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सत धनवा आपके पास वह शमंतकमली छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है आप जानते ही हैं कि सतराजीत के कोई पुत्र नहीं हैं इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक बड़ी हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए तथापि वह मणि आपके ही पास रहे क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रात्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते इसलिए महाभाग्यवान अक्रोजी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए हमें पता है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियाँ बनती है परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया तब अक्रू जी ने वस्त्रों में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी भगवान श्रीकृष्ण ने वशमंतक शमन मढ़ी अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है जो इसे पढ़ता सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकर्ति और पापों से छूट शांति का अनुभव करता है